चतुर मेमना मेमने ने बाहर झांक कर देखा सब कुछ कितना सुंदर है वह धीरे धीरे गुफा से बाहर आ गया उसके माँ बाप तो चारा ढूंढकर कर शाम को ही आएंगे मेमने के माँ बाप उसे कहकर गए थे जंगल में बाघ शेर भीड़िए सभी घूमते फिरते हैं तुम अकेले कहीं मत जाना परंतु मेमने से रहा ना गया घूमते घूमते वह बहुत दूर चला गया जैसे ही अंधेरा होने लगा उसे घर की याद आई पर उसे वापिस जाने का रास्ता तो पता ही नहीं था पास में ही एक गुफा थी वह उसके अंदर घुस गया उस गुफा में एक सियार रहता था मगर शियार उस समय बाहर गया हुआ था अपने माँ बाप के लौटने तक मेमने ने वहीं पर इंतजार करने की सोची सुबह हुई शियार अपनी गुफा में वापस आया अंदर कोई नया जानवर है अंदर कोई नया जानवर है।, है गुफा तक पहुंचते ही शियार को एहसास हुआ वह द्वार पर ही रुक गया कौन है अंदर जल्दी बाहर निकलो शियार में धमकाते हुए कहा मेमना थोड़े ही फंसने वाला था अपनी आवाज बदलकर बोला हा हा हा मैं शेर का बड़ा बाप हूँ मैं एक दिन में पचास बाघ खाता हूँ जल्दी जाओ और मेरे लिए एक बाघ पकड़कर ले आओ बस सियार तो घबरा गया सरपट वहां से भाग निकला बाघ के मुखिया के पास गया और बोला और बोला बाघ चाचा बाघ चाचा एक भयानक जानवर मेरे घर के अंदर घुस आया है वो खाने के लिए पचास बाघ मांग रहा है हा हा हा बाघ हस पड़ा उफ ऐसा कौन सा जानवर है जो पचास बाघ खा सकता है जरा मुझे भी तो दिखाओ मैं उसे भगा दूंगा इस बीच मेमने के माँ बाप भी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए मेमने के पाओं के निशान के सारे उन्होंने उसका पता लगा लिया मेमने ने अपने माँ बाप को सब कुछ बता दिया तभी उन्होंने दूर से सियार और बाघ को आते हुए देखा तीनों गुफा के अंदर छिप गए और एक योजना बनाई जैसे ही सियार और बाघ गुफा के पास आए बकरी ने मेमने का कान खींचा आह बच्चा जोर से चीखा बकरे ने अपनी आवाज बदलकर पूछा बच्चा क्यों चिल्ला रहा है बकरी कहने लगी बच्चा जिद कर रहा है कि जब से इधर आए हैं हाथी भालू भैंस को खा रहे हैं आज उसे खाने के लिए बाघ चाहिए बकरे ने कहा ठीक है मैंने बाघ को लाने के लिए शियार को भेजा बाघ के साथ अभी आता ही होगा यह बात सुनकर बाघ डर के मारे कापने लगा बाप रे भीतर रहने वाला बच्चा हाथी भैंस भालू आदि को निगल चुका है मैं उसके हाथ लगा तो वो मेरा क्या हाल करेगा एक क्षण और रुके बिना वो वहां से भाग निकला अब शियार थोड़े ही वहां रुकता भारत की